देहाय दक्षिण नमः ओ शि शांति शांति, शांति, शांति कृष्ण यजुर्वेदिया कठोपनिषद इसमें हम लोग प्रथम अध्याय का प्रथम बलि में अंतिम मंत्र देख रहे थे यस्मिन् यस्निद विचिकित्सी मृत्यु यंपराय महति ब्रूहिणस्त प्रविष्टो नान्यं तस्म नचिकेता मंत्र का वृणीते मंत्रकख्या लो देखेते विभाष्य नचिकेता कहते हैं अतो विहाय नित्ये ही कामे प्रलोभनं अमेर प्रलोभन यस्मिन् प्रेते इदम विचिकित्सा विचकित विचिकित्सि अस्ति इति एवं प्रकारम हे मृत्यु सांपराय परलोक विषये महती महत्प्रयोजन निमित्ते आत्मनिर्णय विज्ञान य तद्रूही कथय नो अस्मभ्यम अभी नचिकता कहते हैं अतः क्योंकि हमको ये सब आप जो दे रहे हैं वो आवश्यक नहीं है और ये देवताओं के पास आकर के ये छोटा छोटा अर्थात पदार्थ भोग सामग्री ये सब कौन चाहेगा जहाँ महान वस्तु प्राप्ति की संभावना है वहाँ ये हीन वस्तु का याचना करना ये बुद्धिमत्ता नहीं है नचिकेता नहीं ये बात कह करके कहते अतः इसलिए विहाय अनित्ययी कामे ही प्रलोभनम आप जो हमको सब पदार्थ दे रहे हैं भोग्य पदार्थ काम यहाँ कर्मणी भय हुआ है काम्यते इति काम जो भोग्य पदार्थ है वो सब भोग्य पदार्थ नित्य ही होते हैं तो नित्य भोग पदार्थ के द्वारा आप हमको प्रलोभन दिखा रहे हैं उसको छोड़ दीजिए प्रलोभन मत करा मतलब मत दिखाए क्या करना है फिर आपको कहते हैं यन मया प्रार्थितम जो हमने आपको मांगा है तृतीय वर्ग का रूप में ये इदम विचिकित्सित विचिकित्सि जिस विषय में यस्मिन, यस्मिन अर्थात प्रियते प्रेते अर्थात ये मनुष्य मरने के बाद इद्चिकित्सन विचिकित्सनम अर्थात विचिकित्सित संशय कुरंती क्या संशय करते हैं अस्ति नास्ति ये जीव का कुछ अंश रह जाता है ना निरन्वय विनाश हो जाता है इति एवं प्रकार है मृत्यु इस प्रकार के जो मनुष्य लोग संशय करते हैं सांपराये सांपराय अर्थात तो परलोक विषय परलोक संबंध परलोक संबंधे दो नंबर टिप्पणी दे रहे हैं सांपराय शब्दार्थम आह परलोक विषय इति परलोक संबंध स च संश विषयतया विषय विधेयतया विषय स स अर्थात ये जो परलोक संबंध ये विधेय है संशय का ये विधेय है और आत्मा तू उद्देश्यतया अर्थात आत्मा उद्देश्य संशय विधेय जैसे पर्वतो बन्यमान उद्देश्य कौन है पर्वत और विधेय ब अर्थात पर्वत में बनी है अथवा नहीं है इस प्रकार के संशय होता है यहाँ इसी प्रकार कहते हैं संशय हो गया विधेय संशय का विषय क्या है परलोक संबंधी आत्मा है अथवा नहीं है ये हो गया विधेय और उद्देश्य हो गया आत्मा आत्मा तो उद्देश्य तो अभी प्रतिज्ञा वाक्य कैसा हो जाएगा कहते हैं आत्मा परलोक संबंधवान नवा तो जैसे पर्वतों ब नवा इस प्रकार के संशय होता है इसी प्रकार कहते हैं आत्मा परलोक संबंधवान नवा इति एवं द्रष्टव्यम परलोक संबंध अर्थात तो शरीर मन बुद्धि से भिन्न आत्मा पदार्थ है अथवा नहीं है परलोक नहीं के स्वर्गलोक स्वर्गलोक संबंधी आत्मा है वो तो मीमांसा लोग भी मानते हैं नहीं तो कर्म क्यों करेंगे अगर परलोक में नहीं रहेगा फिर कर्म करेंगे उसका फल कौन भोग करेगा या परलोक संबंध अर्थात ये शरीर मनोबुद्धि व्यतिरिक्त कोई आत्म तत्व पदार्थ ऐसा है नहीं है भाष्य में परलोक विषये महती महती मंत्र में दिया महति ब्रहित नहती का अर्थ महत प्रयोजन निमित्ते महत प्रयोजन का ये निमित्त है ये महत प्रयोजन क्या है ये ज्ञान होने से मोक्ष तो इसलिए ये प्रयोजन महत् प्रयोजन हो गया परम पुरुषार्थ तो महत् प्रयोजन का निमित्त महत् प्रयोजन में क्या समास हो जाएगा कर्मधारय जो महत्व है वही प्रयोजन है उसका निमित्त हो गया ये परलोक विषय का जो ज्ञान और नचिकेता कहते हैं आत्मनो निर्णय विज्ञानम आत्मनो आत्म विषय का जो निर्णय विज्ञानम अर्थात है अथवा नहीं है शरीर छूटने के बाद ऐसा कोई आत्म आत्मतत्व तो पदार्थ नित्य रहता है नहीं रहता है तद यथ जो निर्णय विज्ञान अर्थात जो निश्चय विज्ञानम संशय का निराकरण करके जो निश्चय विज्ञान होना है यथ तद ब्रूही ब्रूही अर्थात कथय नो no, नो no, अस्मभ्यम हमारे लिए कहिए किंग बहुना और क्या कहना है अधिक यो एवं प्रकृत आत्मविषय वरो तो ये जो आत्मविषय का वरों नचिकता ने तृतीय वरों के रूप में ये मांगा था ये एवं प्रेते भी चिकित्सा मनुष्य आत्मविषय का तत्वों का ज्ञान के लिए मांगा था गूढ़ गहनं गहनम, गहनम अर्थात दुर्विवेचनम दुर्विवेचनम अर्थात तो इसका विवेचन इसका निश्चय करना निर्णय करना कठिन है कठिन इसलिए है कहते हैं कि साधन चतुष्टय नहीं होने से ये कठिन हो जाता है जब हम वेदांत का विचार में चलते हैं कहते हैं साधन चतुष्टय धीरे धीरे इसमें भी वृद्धि होती है इसलिए दुर्विवेचनम कहते हैं कहा <coughs> गुढ़म गहनम का जागर में गुहनम गुहनम अर्थात दीर्घ होगा फिर हाँ गुह संवरण धातु है दीर्घ के सूत्र से हो जाएगा गुह संवरण ह्रस्व है उद उपधाया गुह गुढ़ दुर्विवेचनम दुर्विवेचनम अर्थात इसका विवेचन करना कठिन है विवेचन करना कठिन है अर्थात बुद्धि अगर उतना शुद्ध नहीं होगा शुद्ध नहीं होगा तो जगत में सत्य बुद्धि रखेगा जगत में सत्य बुद्धि रखेगा तो ये जो अधिष्ठान है जिसमें ये जगत कल्पित तो है अर्थात सर्प में सत्य तो बुद्धि है तो रज्जु कभी दिखेगी नहीं इसी प्रकार के प्रतीयमान जगत में सत्य बुद्धि रहेगा तो, तो अधिष्ठान दिशा में दृष्टि जाएगा ही नहीं अनुभव में आएगा नहीं सर्वदा बहिर्मुख रहेगा चित्त प्राप्त Osionfish. मंत्र में दिया यो यम बरो गूढ़ अनुप्रविष्ट यहाँ अनुप्रविष्ट का अर्थ कहते हैं प्राप्त प्राप्त प्राप्तो अनुप्रविष्ट अनुप्रविष्ट हो, हो गया व्याख्यय मंत्र में ये शब्द है प्राप्त ये हो गया व्याख्यान ऐसा नहीं कि सर्वदा व्याख्य पदों को पहले कहेंगे व्याख्यानों को बाद में कहेंगे ऐसा नहीं है कभी विपरीत भी हो सकता है दुर्विवेचनम प्राप्त तस्माद बराद अन्यम अविवेकि प्राथन्यम अन्य विषय नचिकेता न वृणते मनसा अभी इति श्रुतेर्वचनम ये जो मंत्र का उत्तरार्ध हो गया यो यम बरो गूढ़म अनुप्रविष्टो ये श्रुति का वचन है तो ये श्रुति कहती है कि नचिकेता का क्या स्थिति है नचिकेता तस्मा बराद जो ये आत्म वर नचिकेता ने मांगा है उस वर से अन्यम अन्य व अन्य व कौन चाहते हैं अभिवेकी भी विवेक रहित व्यक्ति विवेक रहित व्यक्ति अर्थात संसार में सत्य तो बुद्धि भोग में वासना ये सब प्रार्थनीयम अभिवेकी के द्वारा जो प्रार्थनीय जो मांगते हैं अनित्य विषय बहुभ्रिय है वो वर का विषय अनित्य हो गया अथवा प्रार्थ अनित्य विषय में हो जाएगा क्योंकि प्रार्थनायम दे दिया जो ये अभिव्य लोग प्रार्थना करते हैं अर्थात तो उसके लिए प्रयत्न उद्यम करते हैं सब अनित्य विषय नचिकेता वो वर नहीं मांगते हैं ओ वरम नचिकेता न वृणीते वो वर्ण नहीं करता है न वृणीते क्या पुरुष है प्रथम पुरुष तो इसलिए कहते हैं कि ये वाक्य ये श्रुति का वाक्य है क्योंकि अगर नचिकेता इसको कहता तो कहना चाहिए न वृणे अहम किंतु यह प्रथम पुरुष दे दिया अर्थात कोई अलग व्यक्ति कहता है तो यहाँ श्रुति कहती है न वृणीते न वृणीते अर्थात मनसा अपि शब्द में तो नहीं कहता है मनुष्य भी उसको नहीं चाहता है श्रुतिर्वचन इतम इति इत, यह जो उत्तरार्ध है वो श्रुति का वचन है इसके लिए छह नंबर टिप्पणी दे दी दे। देखिए मनसा अपी के मुत वचसा अपी शब्दार्थ मनसा अपी कहने का अर्थ मन में भी नचिकेता नहीं चिंतन करते हैं और शब्द से क्या कहेंगे कथम अभी करने वाला कहते हैं कथम अन्य मनोगतम अन्य न अवगम्यत इति आह यहाँ श्रुति कहती है कि मनसा भी नचिकेता मन के द्वारा भी इसको नहीं चाहता है पूर्व पक्ष कहता है कि दूसरों का मन की बात ये तीसरा कैसे जान लेगा तो उत्तर देते हैं श्रुतेर्वचनम तस्या सर्वज्ञवाद न अनुपत्तिरि भाव श्रुति सर्वज्ञ है तो इसलिए नचिकेता का मन की बात को भी जान ली <coughs> अच्छा तो शंका करने वाला है। बक्षेती। बक्षेती कहता है नचिकेता एवं न कूतो बक्ष्य बक्ष्यती एवं नचिकेता इसको क्यों नहीं कहता क्यों आपको कहते हैं श्रुति कहती है कहते तो हैं मान्य तस्मादपी तस्मा मृत्यु वृणे अहमित एव सब्रुयात सुमंत्र में हे तस्मात् नचिकेता न वृणीते अगर नचिकेता स्वयं कहता तो कहना चाहिए न मनम तस्मादपि हे मृत्यु वृणे अहम अहम कह करके उत्तम पुरुष कहना चाहिए था इतव सब्रूयात ये प्रथम दिखाए कि क्यों ये वाक्य श्रुति का है नचिकेता का नहीं है द्वितीय तर्क देते हैं नचिकेता अगर ये बात कहेगा नचिकेता ऋणित है नचिकेता को एक दोष लगेगा उसके लिए दे आत्म नाम गुरुर नाम, नाम कृपणस्य च श्रेयस्कमृियात ज्येष्ठापत्य कलत्रो हो तो इसमें कहा जाता है आत्म नाम गुरोर्नाम और अतिकृपण का नाम अपना नाम गुरु का नाम अतिकृपण का नाम ज्येष्ठ जो सबसे बड़ा पुत्र है उसका नाम भी पिता नहीं लेते हैं और कलत्र कलत्र था पत्नी पति पत्नी का भी नाम नहीं लेना चाहिए ये सब स्मृति अगर नचिकेता ये वाक्य कहेगा तब तो अर्थात नचिकेता आत्म नाम लेता है आत्म नाम लेना ही प्रतिवाय ये दोष है और दूसरा बात है कि प्रकृतवरस्य गूढ़ अनुप्रवेशोक्तिरपी नचिकेतो न अतीव युज्यते अगर ये वाक्य नचिकेता का होगा तो नचिकेता कहेगा ये अति रहस्य अर्थात हमने ऐसा प्रश्न आपको पूछा है जो कि अति रहस्य वाला है ऐसा कोई नहीं कहता है प्रश्न पूछने वाला कभी नहीं कहता है कि रहस्य प्रश्न हमने पूछा दूसरे श्रोता अथवा वक्ता ये कह सकता है कि हाँ ये रहस्य प्रश्न है तो ये भी एक तर्क है कि अर्थात ये नचिकेता का वाक्य नहीं है गूढ़ कह दिया गया अर्थात ये नचिकेता नहीं कह रहा है अच्छा ये श्रीमद् परमंश परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमद्दाचार्य श्रीमद श्री शंकर भगवत कृतौ काठक उप निषद भाष्य प्रथम बल्ली भाष्यम समाप्तम आगे ये प्रथम बल्ली यहाँ तक ये पूरा हो गया आगे द्वितीय बल्ली आरंभ करते हैं परीक्षय भाष्य में अच्छा टीका में अभ्युदयनयस विभाग प्रदर्शनेन विद्या विद्या विभाग प्रदर्शनेन च केवल प्रदर्शन चेवल विद्याया शिष्य प्रथम स्तौति अभ्युदय्रेयस विभाग प्रदर्शनेन अभ्युदय और अभ्युदयश्रेयस अभ्युदय हो गया स्वर्गा सुख और निःश्रेयस हो गया मोक्ष अभ्युदय अभ्युदयश्रेयस इसका विभाग प्रदर्शन करेंगे अरे विद्या अविद्या विभाग प्रदर्शन विद्या और अविद्या ये दोनों का भी विभाग दिखाएंगे आगे सब मंत्र आएगा श्रेय प्रेय कहेंगे अरे विद्या अविद्या ये दूरम विपरीत विषुचि ये सब मंत्रों के द्वारा ये विभाग दिखाएंगे अभ्युदय निश्रेय से अर्थात स्वर्ग स्वर्ग अर्थात सुख सुख चाहते हैं अथवा मोक्ष चाहते हैं सुख अर्थात अनित्य सुख मोक्ष अर्थात नित्य सुख अनित्य तो चाहते हैं अथवा नित्य चाहते हैं ये विभाग आगे दिखाएंगे और विद्या और अविद्या विद्या अर्थात जो मोक्ष का साधन है अविद्या जो है संसार का साधन है पुनः संसार प्राप्ति करवाएगा इसका भी विभाग आगे दिखाएंगे प्रदर्शन केवल विद्यार्थी शिष्यम प्रथमम स्तौती ये नचिकेता है विद्यार्थी जो विद्या अभी चाहते हैं वो केवल विद्यार्थी उनको अभी जगत में और किसी पदार्थ में कोई प्र मतलब कोई लोभ नहीं है इस प्रकार के विद्यार्थी का कर वस्तुति करते हैं यह सब क्यों दिखाया जाता है कि हमारी इस प्रकार की योग्यता होनी चाहिए इस प्रकार की योग्यता है तभी ब्रह्म विद्या हमें फलित होगी अगर ये सब नचिकेता का जैसा योग्यता है अगर हमें नहीं रहेगा तब हमें विद्या हम सुनते रहेंगे किंतु उसका फल नहीं आएगा इसलिए कहते हैं कि इतना दृढ़ वैराग्य नचिकेता जैसे दिखाते हैं ऐसे चाहिए भाष्य में परीक्ष च विद्याम्य आह शिष्यम परीक्ष्य का परीक्षा कर लिए यमराजी बहुत सारे प्रलोभन दिखाए नचिकेता जब अक्षोभ्य रहे अर्थात तो कहा गया कि अति गंभीर जलाशय जैसा अक्षोभ्य रहे अर्थात वो प्रलोभन से वो मोहित नहीं हो गए तो यमराज जी को निश्चय हो गया कि विद्या योग्यता च अवगम्य नचिक्यता में ब्रह्म विद्या का योग्यता है विद्या का योग्यता दो नंबर टिप्पणी कहते हैं परीक्षा फलम च विद्याम्य विद्या का योग्यता साधन <coughs> ये, साधन चतुष्ट विवेकादि संपत्ति च निर्धार्य इसमें तो विवेकादि साधन चतुष्ट दृढ़ है ये निश्चय कर लिए तो जिसमें साधन चतुष्टय है वो ब्रह्म विद्या के लिए प्रथम श्रेणी का अधिकारी होता है ये विवेक चूड़ामण है ना विवेकीनो विरक्तस्य समाधि गुणशालीन गुण, गुण मुमुक्षो रेव ब्रह्म विद्यायाम योग्यता मता तो अर्थात ये सब होना चाहिए विवेकीनो विरक्तस्य और समाधि गुणशालीन मुमुक्षो ये चार जो साधन चतुष्ट है। ये जिसके पास है वही ब्रह्म विद्या का योग्यता हमको भी प्रतिदिन ये फिर अर्थ देखना है कि ये बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है तो और ये बढ़ना नहीं जितना हो गया हो गया तो ये तो तभी कहेंगे जितना हो गया हो गया तो अगर हम ज्ञान अनिष्ठ हो गए तो नहीं तो ये प्रतिदिन विचार करना है ये बढ़ना चाहिए अनित्य पदार्थ में अभी कितना रुचि रह गई अनित्य पदार्थ प्राप्ति के लिए हम कितना उद्यम कर रहे हैं ये सब बार बार विचार करना है अभी नचिके नचिकेता का ये योग्यता देख करके यमराजी आगे उपदेश कर रहे हैं अन्रेय अनेदत प्रेयस्ते उथे पुषँ सिो श्रेय आददान साधु भव, साधुभवती हीयते अर्थ य उप्रेय वृणीते यमराज जी कहते हैं अन्य श्रेय उत अन्य प्रेय ते उभे पुरष नाथे सीनीत तय श्रेय आदद से साधु बेय अर्थाते य उेयो वृणीते ये वृणीते अर्थ हियते विभाग कर देते हैं श्रेय और प्रेय का विभाग यहाँ दिखाते हैं श्रेयः अतत् प्रेयः श्रेय पदार्थ अलग है और प्रेय पदार्थ ये अलग है श्रेय और प्रेय ये दोनों में क्या प्रत्यय हुआ यून प्रत्यय हुआ।, so तो प्रत्य हुआ तो ये सुन प्रत्यय हुआ श्रेय में यून प्रत्यय एक किससे हो गया प्रसस्य। तो प्रसस्य से जब सुन हो जाएगा तो फिर प्रसस्य को सर्व आदेश हो जाएगा और श्रेय और प्रेय यहाँ क्या प्रातिपदिक था यून का प्रिया। प्रिया से जब ये सुन हो जाएगा प्रिय को क्या आदेश हुआ प्र ये सूत्र स्मरण है ना ना उसमें नहीं वो तो आदेश अंश है पहले स्थानीय अंश उद्देश्यु बहुल गुरु वृद्ध दीर्घ त्रिप्र दीर्घ वृंदारकाणम आगे फिर प्रस्थस्प बरवी बर, गर्वर्षि त्रपद्राघी वृंदा दस पदों को दस आदेश होते हैं उसमें प्रिय को प्रवादेश होता है यशुनि मनिष अथवा इष्टन इत्यादि पर में रहने पर यह हम लोग प्रतिदिन महिमे में गा रहे हैं ना इसमें बहुत सारे शब्द उसी से सिद्ध होते हैं ये सूत्र से जो नमो ने अधिष्ठाय प्रिय दबिष्ठाया वही तीन सूत्र है वहाँ उससे सिद्ध होते हैं अन्यत श्रेय उत अर्थात विकल्प करने के लिए वितर्क में अन्य एव प्रेय प्रेयत तो भिन्न होता है ये और स्पष्ट करते हैं आगे ये दोनों भिन्न क्यों है कहते हैं ते उभे नानार्थे पुरुषम सिनीतः ते उभे यहाँ नहीं हुआ एचो यवाया वह भाई लघु वाले इसका उत्तर नहीं है ई दुदे द्विवचनम प्रगृह उसे प्रगृह संज्ञा होने से आगे प्लुत प्लुत प्रगृह अची नित्य अर्थात श्रेय प्रेय शी ये दोनों नान नान्थे अर्थात भिन्न प्रयोजने ये दोनों का प्रयोजन अलग अलग है श्रेय का प्रयोजन भी अलग है और प्रेय का प्रयोजन भी अलग है नाना अर्थ अर्थात प्रयोजन नाना अर्थात विरुद्ध ये दोनों का प्रयोजन भी विरुद्ध है नाना अर्थे पुरुषम सीनीत पुरुष को व्यक्ति को मनुष्य को बांधता है सीनीत सीनीत सिंह बंधन है अर्थात श्रेय और प्रेय मनुष्य को विपरीत प्रयोजन में बांधेगा एक तो मोक्ष प्रयोजन के लिए बांधेगा एक संसार प्रयोजन के लिए बांधेगा तयो हो तयो अर्थात श्रेय प्रेय सो हो श्रेय आददान से साधु भवती जो श्रेय को ग्रहण करेगा उसका साधु साधु मंगल कल्याण होगा और उप्रेयो वृणते जो प्रेय को वरण करेगा प्रेय को वरण करेगा अर्थात तो जो हमको अच्छा लगता है वही ये शास्त्र कहता है गुरु कहते हैं वो बात का और विचार नहीं संस्कार इतना प्रबल होता है फिर वहां विवेक करना यह छूटी जाता है जो हमको अच्छा लगता है वही हम करेंगे जो जो ग्रहण करता है स अर्थात हियते अर्थ अर्थात प्रयोजन प्रयोजन मु, परम प्रयोजन हो गया मोक्ष अर्थात तो मोक्ष मार्ग से च्युत हो जाएगा जो प्रेय को ग्रहण करेगा वो मोक्ष मार्ग से च्युत हो जाएगा इसलिए श्रेय प्रेय निर्णय करने में भगवान कहते हैं तस्मात तस्मात्तम कर्म करतु मिहार हसी ये उत्तरार्ध हो गया पूर्वाध है तस्मात्म विधानोक्तम कर्म करतु ज्ञातवा ना ज्ञातवा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर तस्मात्म प्रमाण अंते कार्या व्यवस्थितो तस्मात्म प्रमाण अम्ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञातवा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर तुम यह इसलिए कर्म करने का तभी हम योग्य है अगर शास्त्र का विधान हमको पता है तो हम कर्म करने के लिए चल रहे हैं तो शास्त्र इस विषय में क्या कहता है पहले इसको जानना है हमको पता नहीं है तो शास्त्र जिनको पता है उनको पूछ करके जान लेना है नहीं तो क्या पता हम सोचते हैं कि अच्छा कर रहे हैं कहानी कर देते हैं ये सब कठिन है अर्थात ये सब प्रत्यवाय प्राप्त तो होगा हमको पता नहीं था कहते तो हमको पता नहीं था बन्नी में हस्त संयोग हुआ हमको पता नहीं बालक कहेगा हम तो दो साल का है बन्हीं कहेगा हाँ चाहिए तो छोटा है बच्चा है दो साल का है जलाएगी बन्नी वो नहीं होगा कहते इग्नोर आंसर ऑफ इज नॉट एन एक्सक्यूज ये मतलब ये जगत का नियम ये प्रकृति का नियम है प्रकृति का नियम प्रकृति में अर्थात जगत में सर्वत्र दिखेगा तो इसलिए कार्य करने का समय में क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है ये पूछ करके ये करना यह है अच्छा उप्रेय वृणीते स अर्थ हीयते तथा जो पुरुषार्थ परम प्रयोजन उससे फिर अर्थत तो मोक्ष मार्ग से चित्त हो जाता है भाष्य में अनेतथ पृथक श्रेय निश्रेयस तथा अनेदत अव प्रेय प्रियतरम अ प्रेयश्रेयसी उभे नाथे भिन्न प्रयोजने सती पुषमत वर्णाश्रदि विशिष्टम सीनी तो बध्मीत ताभ्याम विद्या आत्मकर्तव्यतया प्रयुज्य पुरुषः अन्यत अन्यत कहने का अर्थ कहते हैं पृथक पृथक श्रेयः श्रेय श्रेय का मोक्ष मोक्ष अर्थात यहाँ मोक्ष का साधन तथा अन्य दूत प्रेय प्रेय भी अर्थात प्रेय का जो साधन है वो भी खाली साधन, साधन नहीं साधन और फल ये दोनों को आगे कहेंगे प्रियह प्रे अर्थात प्रियतरम हुआ है तो जीवचन विभज्य उप पदे तरव यसुन तर य भी हो सकता है तरव भी होगा इसलिए प्रियतरम कह दिए ते ते अर्थात प्रियह श्रेयसी ये दोनों उभे नानार्थे नानार्थे मंत्र में है उसका कहते हैं भिन्न प्रयोजने भिन्न प्रयोजने बहु बहुप्रिय है अर्थात भिन्ने प्रयोजने यो प्रयोजन अर्थात ये उसका फल अंतिम भिन्न देंगे सती भिन्न प्रयोजने सती ये सती ये कहाँ का रूप होगा प्रथम अधिवेशन भिन्न प्रयोजने सती समानाधिकरण है नाना का अर्थ कह दिया भिन्न प्रयोजने सती पुरुषम मंत्र में दिया पुरुषम सीनित पुरुषम अर्थात पुरुषम अधिकृतम जो अधिकारी पुरुष है उसको ही बांधेंगे जो अधिकारी नहीं है उसको बंधन में नहीं डालेगा ये अधिकारी कौन होता है वर्णाश्रमादि विशिष्टम वर्णाश्रमादि विशिष्टम अर्थात तो वर्ण आश्रम का अभिमान जिसको है अर्थात तो मैं इस वर्ण वाला हूँ इस आश्रम वाला हूँ इसलिए हमारे लिए यह कर्तव्य है तो वर्णाश्रम आश्रम, आश्रम अर्थात ये कला सर कैलाशर शिव ऐसा नहीं आश्रम चार होते हैं वर्ण भी चार होते हैं आश्रम चार क्या क्या है ब्रह्मचर्य गारस्थ्य बान प्रस्थ तो ये चार आश्रम चार वर्ण इसको लेकर के जिसमें हम मानते हैं कि हम ये वर्ण वाले हैं ये आश्रम वाले हैं वर्ण आश्रम के आधार पर श्रुति ने विधान बिधा, विधान की है इस वर्णाश्रम के लिए यह कर्म जैसे वर्ण हो गया कोई ब्राह्मण हो गया ब्राह्मण के लिए कहते हैं ये बृहस्पति सब करेगा या राजस्व करने के लिए उसका अधिकार नहीं है क्षेत्रीय है तो राजस्व करेगा बृहस्पति नहीं कर पाएगा वैश्य है, है तो वैश्य तो इस प्रकार के सब याग विहित है तो वर्ण अर्थात हम ये वर्ण वाले है तो ये कर्म में हमारा अधिकार है तो वर्ण का अभिमान हो गया तो ये कर्म में अधिकारी बन गया वर्ण आगे कहते हैं आश्रम तो आश्रम के अनुसार भी इसी प्रकार के कर्म जैसे ब्रह्मचर्य के लिए तो ब्रह्मचारी आचार्य कुले अत्यंतम आत्मानम अवसादयत नैष्ठिक ब्रह्मचारी के लिए वहाँ कहा जाता है तो ब्रह्मचारी नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो गया अर्थात तो आचार्य कुलों में अर्थात सारा जीवन आत्मानम अवसादयत अर्थात को और वासना रहित कर दें आत्मानम अवसादयत अवसादय अर्थात अवसा तो शिथिल कर दें अंदर में जो वासना है तो उसको शिथिल कर दें ये हो गया है, ब्रह्मचारी के लिए आगे गृहस्थ हो गया तो गृहस्थ के लिए वे शास्त्र विधान करता है गृहस्थ सदृशीम भारियाम गृहणियात इस प्रकार के तो ये गृहस्थ के लिए हो गया और इसी प्रकार के आगे अगर सन्यासी हो गया सन्यासी श्रवणम कुरियात ये सब के लिए श्रुति विधान कर देते हैं वर्ण आश्रम इसी प्रकार की आगे वय वयस अगर गृहस्थ है तो जात पुत्र कृष्ण केशो अग्निम आदधीत इस प्रकार कहते हैं अभी पुत्र उत्पन्न हो गया और कृष्ण केश आजकल तो कठिन हो गया आजकल तो पंद्रह से पकना आरंभ हो जाता है इसलिए कृष्णकेश कहना कठिन है अर्थात गृहस्थ है जिस समय में गृहस्थ हो जाएगा विवाह कर लेगा उस समय में अग्नि आधान करने का गार्भपत्य अग्नि आधार करने का आवश्यक नहीं है तो पुत्र हो गया तब अब अग्नि अग्निस्थापन करके अग्निहोत्र करे उसके बाद करेगा ये हो गया वयस को लेकर के आगे अवस्था को लेकर के भी अर्थात तो अवस्था ऐसी हो गया कि आगे और साधन नहीं कर पाएगा तो फिर पय प्रविशैत इस प्रकार के हैं अर्थात जल में प्रवेश करके शरीरम विसर्जित इस प्रकार के स्मृति का विधान है ये महाभारत में आता है न जब धृतराष्ट्र इत्यादि अंतिम में जब शरीर जर्जर हो गया तो फिर अग्नि में प्रवेश करके शरीर छोड़ दिए इसे विहित तो है अर्थात तो अगर शरीर साधन के लिए उपयोगी नहीं रहा तो इसको हम शास्त्रीय उपाय से त्याग कर सकते हैं तो हम लोग देखें एक माताजी थे वो सन्यासी अर्थात लाल कपड़ा पहनते थे तो अंतिम जब ठीक ठाक थे किंतु तो कह दिए कि हम सात दिन के बाद शरीर छोड़ देगा तो फिर चले गए थोड़ा दूर में और एक घर था वहाँ रहे गंगा के किनारे में फिर लोग बोल दे कि यार भोजन पानी नहीं लेंगे तो सात दिन तक फिर सप्तम दिन लोग जाकर देखें कि शरीर नहीं है बोले कि गंगा जी में छोड़ देंगे तो ये शास्त्र विहिता तो है छोड़ सकते हैं ये सब वर्ण आश्रम वयो अवस्था ये सब के आधार पर जिसमें जो मानता है कि हम यह है तो इसके लिए शास्त्र भी विधान कर दिया है तो वो उस कर्म के लिए अधिकारी बन जाते हैं होने से वो कर्म उनको बंधन में डाला गया क्योंकि मान रहे हैं कि हम इस कर्म का अधिकारी हैं सीनीत सीनीत का अर्थ बधनीत बंधन में डालेंगे ताभ्याम विद्या विद्या अभ्याम वो विद्या और अविद्या विद्या और अविद्या अर्थ श्रेय और प्रेय या विद्या शब्द श्रेय के लिए और विद्या शब्द प्रेय के लिए ये श्रेय प्रेय उसको बांधेंगे बंधन में डालेंगे कैसे कहते हैं वो व्यक्ति मानेगा कि आत्म कर्तव्य अर्थात तो मेरे को ये करना है तो जो मानेगा मेरे को ये करना है वो उसमें अधिकारी है ऐसा नहीं कि शास्त्र कहता है आप अधिकारी हैं और वो कहेगा मैं तो मानता नहीं हूँ इस प्रकार बात नहीं है वो तो उसका फिर कर्म का फल उसको भोगना पड़ेगा आत्मकर्तव्यतया प्रयुज्यते सर्वह पुरुषः तो वर्ण आश्रम वयो अवस्था आदि के आधार पर सभी पुरुष प्रयुज्यते तो उस लगाया जाते हैं श्रेय प्रेयसोर्ि अभ्युदय अमृतवा पुरुषः प्रवर्तते श्रेय प्रेयसोर्ि अभ्युदय अमृतवा प्रवर्तते श्रेय प्रेयसो में क्या विभक्ति लेंगे सप्तमी दिवचन अभ्यु श्रेय और प्रेय ये दोनों में अभ्युदय और अमृतवाथी ये यथा संख्य है नहीं विपरीत है श्रेय में तो अमृतत्वाथी जो अमृतत्व चाहता है वो श्रेय में प्रवृत्त होगा और जो अभ्युदय चाहता है स्वर्गा सुख चाहता है वो प्रेय में प्रवृत होगा पुरुषः प्रवर्तते अतः इसलिए श्रेयः प्रेयः प्रयोजन कर्तव्यतया ताभ्या बद्ध उच्य पुरुष इसलिए श्रेय अर्ेय ये दोनों में श्रेय और प्रेय अर्थात तो श्रेय का साधन और प्रेय का साधन श्रेय का साधन श्रेय का साधन ज्ञान उसका साधन श्रवण आदि उसमें प्रवृत्व होगा प्रेय का साधन कर्म ज्योतिष्ट आदि करेगा स्वर्ग प्राप्ति के लिए <laughs> तो वो साधन में वो प्रवृत्त होगा श्रेय प्रेय प्रयोजन में कर्तव्यता बुद्धि होगी श्रेय प्रेय प्रयोजन श्रेय प्रेय प्रयोजन है जिसका बहुब्री लेंगे तो श्रेय प्रेय प्रयोजन है जिसका जिसका अर्थ है जिस साधन का तो प्रयोजन अर्थ हो जाएगा साधन तो श्रेय प्रेय का साधन में कर्तव्यता बुद्धि होगी होने से ताभ्याम बद्ध ताभ्याम अर्थ श्रेय प्रय के द्वारा बद्ध हो जाएगा, जाएगा। इति उच्य सर्व पुरुष सभी पुरुष इसी के द्वारा बद्ध होंगे कोई श्रेय मार्ग में चलेगा कोई प्रेय मार्ग में चलेगा और कुछ लोग कहेंगे हम श्रेय मार्ग में भी नहीं जा रहे हैं प्रे मार्ग में भी नहीं जा रहे हैं वास्तविक वो प्रेय मार्ग में जा रहे हैं मन को स्वतंत्र रख देते हैं कहते हैं तो कहते हैं बहुत हम ज्यादा भोग में नहीं जाते हैं तो भोग में नहीं जाते तो श्रेय मार्ग में चलना चाहिए कहते ना वो क्या जरूरत है वो वास्तविक व प्रेय मार्ग में जा रहे हैं अर्थात अपना मन जैसा कहता है ऐसा चलता है शास्त्र के अनुसार अगर नहीं चलता है तो फिर कहा जाएगा वो प्रेय मार्ग में ही है क्योंकि मन का अनुसार चलता है स्वच्छंद कहते हैं टीका मैं श्रेयः प्रेयसोर अन्य तरह परित्यागे नो अन्य तरह उपादान हे तुम आह श्रेय प्रेयसोर दोनों का बीच में अन्यतर का परित्याग होगा तो अन्यतर का उपादान होगा तो नहीं तो कहते दोनों नाव में पाऊ <laughs> जैसा है तो ये भी थोड़ा करेंगे और संसार भी थोड़ा कर लेंगे और परमात्मा भी थोड़ा कर लेंगे तो ये एक को त्याग करेंगे तो दूसरा का संभव होगा नहीं तो जो अति बुद्धिमान होने से कहेंगे दोनों हाथ में लड्डू तो ये दोनों हाथ में लड्डू नहीं होता है अन्यतर उत्पादन हेतु मह भाष्य में ते यद्यपि एकष संबंधिनी विद्या विद्या रूपत्वाद् विरुद्धे ते ते अर्थात ये श्रेय प्रेय यद्यपि एकष संबंधि एक ही पुरुष में दोनों संबंध नहीं हो जा सकते हैं एक एक अर्थात तो भिन्न भिन्न पुरुष संबंधी में विद्या तो, अविद्या रूपत्वात तो ये दोनों का स्वरूप परस्पर का विरुद्ध है इसलिए एक पुरुष में नहीं हो पाएंगे एक पुरुष में विद्या तो दूसरे पुरुष में अविद्या हो सकता है एक ही पुरुष में विद्या अविद्या दोनों नहीं हो जाएगा तो यद्यपि एक एक पुरुष संबंधी ने तो विद्या रूपत्वा तो ये विरुद्ध है परस्पर का ठीक है मैं ते यद्यपि एक एक पुरुष संबंधी ने तथापि विरुद्धे अलग अलग पुरुष में रहेंगे जैसे कहेंगे कि मूसी का है यहाँ और मार्जा रहे तो गंगा जी का उसमें विरोध होगा कहें क्या विरोध हो ये उधर वो उधर इसी प्रकार की विद्या विद्या भिन्न भिन्न पुरुषों में रहा तो फिर क्या इसमें कठिनाई कहते तथापि विरुद्ध विरुद्ध अर्थात इनका स्वभाव ही है विरुद्ध पास में आ जाएंगे तो विरोध होगा ही होगा इसलिए पास में नहीं आ पाएंगे तो ये बात अर्थात ये मार्जारा मुसिक जैसा नहीं है ये दूसरा प्रकार की विरोध जैसे तमहप्रकाश तमह प्रकाश में विरोध अलग है मार्जारा मुसिक में विरोध अलग है तमो प्रकाश एक स्थान पर रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे तो और मार्जार मुसी विरोध कब होगा एक स्थान पर जब रहेंगे ये दो प्रकार के अलग अलग विरोध यहाँ तो विद्या अविद्या ये तो तमोह प्रकाशवद विरोध है ये मार्जार मुसी का नहीं यद्यपि एक एक पुरुष संबंधी ने अर्थात भिन्न भिन्न पुरुष में रहेंगे तो विरोध नहीं होना चाहिए तथा विरुद्ध है इनका स्वभाव विरोध है इतिभाष्य अन्यतर अपरित्यागन एक पुरुषे सह अनुष्ठातुम अशक्यवात तयर हि तोर हिवा अविदूप प्रेय श्रेय एवं कवलम आदान उपादन कुरत <coughs> इति शिव बनती क्योंकि ये दोनों में परस्पर विरोध है अन्यतरा अपरित्या, अन्यतरा अपरित्यागेन अपरितगे एकेषेन दोनों का बीच में एक को परित्याग नहीं करके एक ही पुरुष के द्वारा सह अनुष्ठातुम तुम एक पुरुष सह अनुष्ठातुम तुम अशक्यता क्रम अनुष्ठान कर सकता है पहले प्रेय मार्ग में चलता था फिर आगे उसका पुण्य उदय हुआ पुण्य उदय होने से श्रेय मार्ग में चला वो तो क्रम अनुष्ठान कर सकता है किन्तु सह अनुष्ठा तुम तयोर हित्वा विद्या तय सप्तमी दोनों का बीच में यतच निर्धारण अविद्याप प्रेय हिवा प्रेयक त्याग करके श्रेय एवं केवलम आदद जो केवल श्रेय को ही ग्रहण करता है आददान से अर्थात उपादन कुरता उपादन अर्थ ग्रहण करने वालों का साधु शोवनम शिव भवति शिव अर्थात मंगल होता है जब हम श्रेय ग्रहण करते हैं एक ही साथ उसको पकड़ करके रह जाएंगे ऐसा नहीं है कहते हैं जहां खड़े हैं थोड़ा ऊपर डाली को कूद करके पकड़े और शरीर झूल करके रहा थोड़े दिन के बाद दर्द थोड़े समय के बाद दर्द होगा फिर हम छोड़ देते हैं फिर नीचे खड़े हो जाते हैं इसी प्रकार की हम जो भी ऊंचे साधन को पकड़ने का कोशिश करते हैं हो सकता है कि ऐसा वो चलेगा थोड़ा चलेगा किंतु अगर हमारा लक्ष्य ही ऊपर की तरफ रहेगा एक दिन हम उसको पकड़ करके रख लेंगे तो लगे रहना है फिसल जाने से उसमें हताश होकर के छोड़ देना ये नहीं है यहाँ कहते हैं उपादान कुरबत अर्थात जो उसको ग्रहण करता है ग्रहण करता है अर्थात निष्ठावान होकर के इसको लगे रहता है आगे भाष्य में यस्तु अदूरदर्शी विमूढ़ो हियते बियुज्यते और जो अदूरदर्शी अर्थात परिणाम का जो विचार नहीं करता है उसको कहा जाता है अदूरदर्शी परिणाम होता है दूर अभी तो कर्म कर रहा है कर्म का जो परिणाम आएगा वो अभी नहीं है इसलिए उसको दूर कहा गया तो जो दूरदर्शी है अर्थात परिणाम के ऊपर नजर रख करके जो कर्म में प्रवृत्त होता है उसको दूरदर्शी कहा जाएगा और जो परिणाम के ऊपर नजर नहीं रखता वो भी मूढ़ ही अतः ही अतः अर्थात नष्ट हो जाता है ही अतः सूत्र घूमास्था गा पहांग हली कस्मात प्रश्न करते हैं जो अधर्शी जो प्रेय मार्ग में चलता है वो हियुजते मार्ग से च्युत हो जाता है क्यों कस्मात्मात अर्थात अपादान में किससे च्युत हो जाता है कहते हैं अर्थात अर्थात अर्थात, अर्थात पुरुषार्था पार्थिकात प्रयोजना प्रच्यवत इतर्थ है पुरुषार्थ से पुरुषार्थ अर्थात परम पुरुषार्थ उससे पारिकात अर्थात मोक्ष उस से परम प्रयोजन वही है मोक्ष उससे और परम प्रयोजन मोक्ष का कैसे स्वरूप कहते हैं नित्यात नित्य है वो नित्य स्वरूप प्राप्ति से प्रच्यवते प्रच्यवते अर्थात च्युत हो जाता है गिर जाता है कोसो जो प्रेय का ग्रहण करता है प्रेय अर्थात जो हमको अच्छा लगता है वो हम करेंगे ये शास्त्रीय है ये नियम है वो सब और देखना नहीं है तो इस प्रकार कहते हैं वो प्रचयते है, गिर जाते हैं धीरे धीरे उपादते इति तथ उपादत्ते अर्थात ग्रहण करता है साधक वो है जो की नियमों के बिना भी अपने मार्गों में चल पाएगा ये वास्तविक अर्थात तो अभी वो समझ लिया कि हमको तो इसमें चलना है उसको और कहना नहीं पड़ेगा वो तो लगा रहेगा नहीं चल पाने से दूसरों को पूछेगा और जिसको कहते हैं कि ये नियमों के चलते चलता है वो तो अभी साधक बना ही नहीं है मतलब अभी उसको और बहुत दूर है इसलिए अपने अंदर में ये बोध हो जाना चाहिए कि हमको तो ऐसे ही चलना है और इससे अगर अधिक कर पाते हैं तो और अच्छा है नियमों का बहिर्भूत तो हो जाना अर्थात ये केवल अर्थात ही अतः कहा जाता है वो मार्ग से च्युत हो जाते हैं परिणाम क्योंकि अदूरदर्शी है वर्तमान तो परिणाम विचार नहीं करते हैं आगे चल करके फिर परिणाम पता चलेगा ये जीवन तो गया तो ये तो हुआ नहीं इस प्रकार कहते ना जब अंतिम समय हो जाएगा कहते हैं यही होगा हमने परीक्षा करके जान लिया कि सारा जीवन क्या जान लिया ये लक्ष्य को नहीं लेता है कहते ना एक व्यक्ति था उसका नाम है थमास आल्वा एडिसन वो हजार उद्भावन किया था बहुत ज्यादा वो बनाए है पदार्थ तो उसका सारा जीवन उसी में लगा रहता था कुछ ना कुछ करता रहेगा हजार चीज तो उद्भावन किया बाकी हो सकता है कि दो हजार उसका मतलब विफल भी हुआ तो लोग उसको पूछे अब जितना तो बनाए उससे तो विफल भी ज्यादा हुआ कहता तो विफल कहाँ हुआ एक बार भी विफल नहीं हुआ हम ये जान लिया कि ये लक्ष्य तक ले जाने वाले मार्ग नहीं है वो कहा इसी प्रकार की हम साधु बन गए अंतिम में जाकर के निश्चय कर लेंगे कि जियो जीवन हमने जिया ये लक्ष्य तक ले जाने वाले नहीं हुआ ये तो अल्वाइडी जैसा वाक्य हो गया अगर हम उससे संतुष्ट हो जाएंगे तो बढ़िया बात है तो इसलिए सर्वदा उद्यमशील रहना है तो भगवान भाष्यकर प्रश्नोत्तरी में कहते हैं ना जी, जी, जीवन मृत कस्तु निरुद्यमो यह अगर उद्यम नहीं कर रहा है तब तो फिर वो जीवन मृत अर्थात जीवित अवस्था में मृत उद्यम तो करना रहना चाहिए अर्थात इतना उद्यम करना चाहिए कि हमको लगे कि इससे ज़्यादा हम कर नहीं सकेंगे इस प्रकार आगे कहते हैं यदि उभे अभी कर्त स्वायत्ते पुरुषेण किमर्थ प्रेय एव आदते बाहुल्यन लोक इत्यते पूर्वपक्ष देख रहे हैं संसार को अद्यात्म मार्ग में चलने वाले तो थोड़े ही होते हैं प्रेय मार्ग में चलने वाले तो बहुत होते हैं तो इसलिए पूर्वपक्ष पूछता है यदि उभे अभी कर्त स्वायते स्वायत्ते अच्छा स्वायत्ते स्व शक्य पांच नंबर टिप्पणी दिया है स्वायते अर्थात स्वयं शक्यते अगर दोनों ही श्रेय मार्ग में हम चल सकते हैं प्रेय मार्ग में भी चल सकते हैं अगर वो हमारा अधीन है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम इसको कहा जाता है पुरुषतंत्र तो पुरुषों का अधीन में है मनुष्यों का अधीन में है श्रेय मार्ग में चल सकता है प्रेय मार्ग में चल सकता है और आपने कह दिया जो प्रेय मार्ग में चलता है वो मोक्ष मार्ग से गिर जाता है तो किमर्थम प्रेय एव आदत्ते बाहुल्य लोक मनुष्यलोक में अधिक परिमाण में ये प्रेय क्यों ग्रहण करते हैं पूर्व पक्ष श्रेयच प्रेयस् मनुष्यमेतस्त संपरीत विभिन्न श्रेधीरो एतह धीर श्रेयो संपी विभिन्न श्रेय श्रेयो अभिप्रेयसो वृणीते न धीरो मतलब धीरो श्रेयो ही अभिप्रेयसो वृणीते ही, ही, ने, ही का नेय के साथ जाएगा धीरो श्रेयो ही अभिप्रेयसो मतलब प्रेयसो अभिवृणीते और प्रेय न मंदो योगे प्रयो वृणीते दोबारा कह देते हैं तो श्रेयस मनुष्यम एतह धीरो धीर तौसरीत विभिनति धीरो श्रेयो श्रेय प्रेयसो अभिवृणीते मंदो योगक्षेम प्रयो वृणीते इस प्रकार के अन्वय हो जाएगा मनुष्यम एतह एतह आ इत तो आंगुपसर पूर्वक इत अर्थात तो आते हैं श्रेय और प्रेय ये दोनों मनुष्य के पास आते हैं तो वो दोनों को तो धीर धीर अर्थात तो जो धीमान धीमान अर्थात तो संक्रांत महाराज कहते हैं धीय इति धीर जो बुद्धि को नियंत्रण कर पाएगा बुद्धि को नियंत्रण कब करेगा जब बुद्धि में विवेक हो गया तभी वो बुद्धि को नियंत्रण कर पाएगा तो अर्थात विवेकी धीर शब्द का अर्थ हो जाता है विवेकी धीर तौ सम्परित सम्परित सम परी इत्य इणगतो धातु ज्ञानार्थ कहें यहाँ परित इित्य अर्थात पूरा पूरा विचार करके आलोच्य आलोचना करके उसका सब दिशा विभिन्न अलग कर लेता है मनुष्य के पास तो दोनों आते हैं किंतु वो उसको अलग कर लेता है जो धीर होता है वह श्रेय प्रेय को भिन्न कर लेता है विवेक से भिन्न देख लेता है और जो धीरे होता है वह श्रेयो ही प्रेयसो अभिवृणीते प्रेय के अपेक्षा प्रेयसो पंचमी प्रेय के अपेक्षा श्रेय द्वितीय श्रेय को अभिवृणीते अभित वृणीते अर्थात पूरा पूरा वो श्रेय को ही ग्रहण करता है प्रेय को बिल्कुल नहीं लेता है हर जो मंद होता है योग क्षेम प्रे वृणते योग और योग अर्थात अप्राप्त से प्राप्ति क्षेम जो प्राप्त हुआ उसका रक्षण मंद का यही विचार चलता है ये मिले और जो मिले ये बचे रहे इस प्रकार के विचार करना ये कहेंगे भाई साधु हो गया अब तो हाथ खुला तो कहते नहीं नहीं नहीं जो मिला है वो रहना चाहिए और तो अधिक मिल जाना चाहिए इस प्रकार की करेगा कहता तो कर्म फल भोगना पड़ेगा कल उदाहरण दिया था <laughs> उदाहरण तो ये कभी कभी उदाहरण अपने को भी लग जाता है ठीक है अज्ञान अवस्था में योग मात मंदो प्रेयो वृणीते वृणीते अर्थात ग्रहण कर लेता है योग योगक्ष पंचमी निमित्त अर्थात योग योगक्षेम निमित्त से प्रेय को वर्ण कर लेता है भाष्य में अच्छा ठीक है जी हाँ तक हम्म आगे तीन दिन अवकाश है कौन सा तिथि का क्षय है चतुर्दशी का क्षय है तो इसलिए आगे अमावस्या प्रतिपदा द्वितीया द्वितीय था आकापुची द्वितीया इसलिए तीन दिन तो अवकाश रहेगा और तृतीया के दिन परम पूज्य छोटे महाराज श्री का निर्वाण दिवस है अभी तैतीसवा निर्वाण दिवस आएगा शुक्ल पक्ष तृतीया सोमवार आठ तारीख उस दिन प्रातकाल जैसे हम लोग पूर्व वर्षवत श्रीमद् श्रीमद्भगवद गीता का पारायण होगा साढ़े छः से साढ़े नौ समय तो वही साढ़े छः रहेगा साढ़े छः से साढ़े नौ और वही साढ़े नौ बजे थोड़ा कुछ पंद्रह बीस मिनट आधा घंटा कुछ श्रद्धांजलि सेवा श्रद्धांजलि सभा कर लेंगे उसके बाद तीर्थकुटी जाकर के जैसा पूजा करते हैं ऐसा कर लेंगे साधारणतः तो हम लोग बाद में करते थे थोड़ा अधिक समय होता था और फिर भंडारा के लिए थोड़ा विलम्बी भी हो जाता था ऐसा नहीं करेंगे समय में चलेंगे तो थोड़ा कम समय श्रद्धांजलि सभा कर देंगे तो उसके बाद पूरा हो जाएगा तो साढ़े दस बजे भंडारा रहेगा अर्थात तो समय पर ही रहेगा तो ये आठ तारीख आठ तारीख अर्थात तृतीया सोमवार सोमवार को ये कार्यक्रम रहेगा साढ़े बजे गीता पारायण और गीता का पारायण पारायण वहाँ तो न, प्राणायाम पर प्राणायाम परस जब हम पारायण करते हैं ये प्राणायाम होता है क्योंकि प्राण का आयाम होता है हम एक हृदम एक तालबद्ध लयबद्ध होकर के गाते हैं इसलिए क्यों छोटे मारे से इतना महत्व देते हैं महिमनों गाने के लिए यहां तो कह देते थे रोटी खाते हैं महात्मा महिमन नहीं गा पाएंगे महात्मा को रोटी का नाम लेना महान अपमान का बात है तुरंत कहेगा हम तो बैग रख लिया भाई कंधा पे चलो अर्थात इतना महत्व है क्योंकि प्राणायाम ये बहुत आवश्यकता है साधु संग आ, अध्यात्म अध आध्यात्म विद्यादिगम साधुसंगम एवं वासना संपरित्याग प्राणस्पंद निरोधनम अर्थात ये इतना महत्वपूर्ण है अध्यात्म शास्त्र अध्ययन करना जैसे महत्वपूर्ण है ये प्राणायाम उसी प्रकार की महत्वपूर्ण है और हम जो स्त्रोत्र पाठ करते हैं उसे प्राणायाम होता है और हम तीन घंटा गीता पाठ करेंगे कितने समय प्राणायाम हो जाएगा आप देख सकते हैं तीन घंटा गीता पाठ करने का समय मनो कितना ये होगा तो इसलिए ये सब में महत्व बुद्धि रख के अर्थात करना है जैसे सब परंपरा लगाया गया है वो सब हमारा हित के लिए है ओ सं मित्र संण स नो भगव श न इंद्रो